तो रास्ते में एक दिन ठाकुर साहब प्रसिद्ध नारायण सिंह साहब साथ जा रहे उन्हीं के वो जा रहे होंगे दानापुर तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं तो हमारे पिता को तो अपना गुरु मानते थे तो उनको भी पांव तो छूते ही थे पर थे बहुत बड़े विद्वान योग पर बीसों पुस्तकें लिखे है तो बात करते करते क्या बोलते हैं तो बाबा जी हमको बाबा जो ये जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो हाथ हटाने से आकाश हट जाता है कि नहीं हटता हवा हटती हुई तो मालूम पड़ती है हाथ के थक्के से हवा हटती मालूम पड़ती है आकाश हटता है कि नहीं हटता हम तो सोचने लग गए हमको क्या मालूम तो फिर बोले कि अच्छा ये देखो सामने से कुएं पर औरतें पानी भरने जा रही है तो ये घड़ा लिए लिए जा रहे हैं तो जो पोल घड़े के भीतर घर में थी वही रास्ते में है और वही कुएं पर रहेगी कि वो पोल बदल जाएगी तो मैंने कहा बदल मैंने कहा कि वो तो साथ ही साथ चलेगी ऐसे जैसे पानी घड़े में चलता है या जैसे उसमें लड्डू भरे हों तो वो उसके साथ साथ चलते हैं वैसे घड़े में भरा हुआ आकाश भी साथ ही साथ चलेगा तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी है ना उसमें लड्डू भरा हो तो साथ चलेगा पानी भरा हो तो साथ चलेगा तो उसमें गर्मी हो तो साथ चलेगी हवा हो तो साथ, साथ चलेगी लेकिन ये जो आसमान होता है वो घड़े में भर के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता वो तो घड़े की दीवार ही चलती है वो घड़े के भीतर का आकाश तो बिल्कुल ज्यो का क्यों रहता है देखो दीवार फोड़ने छेद निकल आवेगा घड़े में से तो छेद निकलेगा तो उसमें से पहले से मौजूद आकाश निकलेगा कि नया उसमें भर जाएगा तो ये आकाश जो है ये चलता वलता नहीं है न कहीं भरता है न कहीं से निकलता है ये तो ज्यों का त्यों रहता है अच्छा। ये अच्छा हम तो तो ये हमको ठाकुर साहब उनकी ये लखनऊ में गंगा पुस्तक माला वहां की एक बहुत प्रसिद्ध संस्था प्रकाशित करने वाली बीस एक पुस्तकें है चाहते हैं प्राणायाम हठ जोग लय जोग जोगत तयी राजन जोग। अच्छा। की एक बात और याद आ गई सोचने चाकू रखते थे कलम बनाने के लिए सरकंडे की कलम होती थी, थी। वो जब टूट जाती जब चाकू से बनाते चाकू रखते तो एक दिन चाकू मैंने बस्ते में से निकाल के अंटी में रख लिया उसके बाद भूल गया भूल गया फिर शिकायत की कि हमारा चाकू किसी ने चुरा लिया अब बच्चे खड़े कराए गए कि कि किसने चुराया किसने चुराया बड़े परेशान हुए अंत में एक बच्चे ने बताया कि ये अंटी में इन्होंने लगा रखा इनकी आंटी नहीं लगा तो देखो क्या भूल हुई आदमी को आदमी झूठा ही दोष लगाता है वो गांव में कहावत है कि अपनी अंटी निमन करो हाँ, पर चोरी मत लगा। दूसरे को चोरी मत लगाओ अपनी अंटी मजबूत करो घर से निकलो जब ताला देख के चलो कि बंद है कि नहीं ये मत कहो कि दूसरे ने खोल लिया। तो एक बार मैंने क्या किया कि जोड़ सीख रहा था तो आठ छह तेरह लिख दिया बताता हूं देखो अपनी बुद्धि का नमूना और इसमें आश्वासन भी है कि इतनी कम बुद्धि होने पर भी देखो हमारी समझ में वेदांत आने लग गया तो अगर आप लोगों में से किसी की बुद्धि कम हो तो डरना नहीं कि हमारी समझ में नहीं आ रही है आपकी समझ में आप आठ छ तेरह भले लिखते हो लेकिन बिना समझ में आपके आ जाएंगे तो अध्यापक ने हमसे पूछा कि ये तुमको आठ छह तेरह किसने सिखाया तो देखो भूल कोई सिखाता नहीं हो भूल बिना सिखाए आती है स्वभाव से भूल आ, इसी को अनादि बोलते हैं बोला भूल सहज स्वभाव से आती है और प्रयत्न के द्वारा उसको दूर करना पड़ता है।, है तो अज्ञान जो है अज्ञान जो है वो स्वयं प्राप्त है प्रयत्न करके ज्ञान संपादन करके उसको दूर करना पड़ता है अगर आप डर जाओगे कि अज्ञान तो अनादि है कैसे दूर होगा तो अज्ञान का ये स्वभाव ही है कि वो अनादि होने पर भी शांत होता है ये ज्ञान का स्वभाव है अच्छा आप लोगों को कोई अक्षर अच्छा मालूम है क ग ये आपको पहले आता था कि नहीं आता था बोले नहीं बचपन में तो नहीं आता था अच्छा कब से नहीं आता था बताओ कह रहे भाई गर्भ में थे तब भी नहीं आता था क शायद पहले जन्म में आता हो ए? बोले पहले जन्म में भी जब पैदा हुए थे तब कहा आता था ए? लेकिन जब अध्यापकों ने आपको क ख ग सिखाया तो आ गया कि नहीं आ गया ना तो क ख ग का, का अज्ञान अनादि था लेकिन सिखाने पर वो अज्ञान दूर हो गया और आप उसको समझ गए सोना कहाँ पहचानते थे पहले हीरा कहाँ पहचानते थे माँ बाप को कहाँ पहचानते थे और पहचान गए ना इसी प्रकार अज्ञान जो है वो अनादि होने पर भी यदि आप अभ्यास करें और सीखें तो वो दूर हो जाता है इसलिए अपना अज्ञान देख करके मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए उदास नहीं होना चाहिए तो जैसे घटाकाश घट माने संस्कृत में होता है गढ़ा हुआ है तो न घटित गढ़ा हुआ हो गढ़ गड़ घट माने तो खट खा, माने माटी नहीं खट माने माटी में गढ़ी हुई एक शक्ल सूरत जिससे पानी लाने का काम चलता है काम चलाओ। माटी से बनी हुई एक ऐसी आकृति है ना, माटी में बनी हुई एक ऐसी आकृति जिससे पानी लाने का काम रखने का काम हम लोग चलाते हैं काम चलाओ। खट जो है वो मृतिका में कल्पित है और व्यावहारिक सत्य है पानी पीने के काम में आता है तो ये जो जीव है ना ये कैसा है तो बोले जैसे महाकाश में घटाकाश ऐसे चिदाकाश में आ, ऐसे चिदाकाश में ये जीवाकाश आत्मा ये जो चहार दिवा ये जो शरीर है ना हाँ ये तो घट ही है मध्यकाल के संत तो शरीर को घट बोलते थे घट माने घड़ा हुआ देखो घड़े के पेट की तरह पेट होता है है ना ये दो पांव जो है स्टैंड की तरह है इसमें है ना अब गला जो है इसका भी पतला होता है बिल्कुल घड़े की शरीर की तरह ही मानो घड़ा पहले पहल बनाया गया हो इसीलिए कुम्हार लोग अपने को प्रजापति बोलते हैं आपने सुना होगा प्रजापति सभा प्रजापति सम्मेलन लोग कहते हैं कि हम तो प्रजापति हैं घटाना त्रिभुवन विधातुष्ट कला वो कहते हैं हम ब्रह्मा है मर्द्यलोक के ब्रह्मा आम है ब्रह्मलोक का ब्रह्मा शरीर बनाता है और मर्दलोक के ब्रह्मा हम लोग गड़े बनाते हैं तो जैसे माटी की दीवार से घड़ा बनता है माटी से घड़ा बनता है न तो वैसे पंचभूत से शरीर बनता है और जैसे इसमें आकाश पहले से मौजूद रहता है और वो अनंत से एक है इसी प्रकार जो इसमें आत्मा है वो चिदाकाश से अनंत से एक है ये संघात जो है ये घटादिवत है जैसे ठीकरा ठीकरा जोड़ के घड़ा बनता है ये शायद आप लोगों में से किसी ने घड़ा बनाते न देखा हो ऐसा हो सकता है घड़ा समूचा एक साथ नहीं बनता हो उसका आधा जो है वो एक जगह बनाते हैं और आधा दूसरी जगह बनाते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो ठीकरा कपाल बोलते हैं कपालत द्वय संजोग से कपालत द्वय संजोग से जैसे घट बनता है कपाल माने खपरा खपरा खपर, खपड़ा खपड़ा बोलते हैं ना खपड़ा दो खपरा जोड़ देने से जैसे घड़ा बनता है ऐसे ये देखो कमर के नीचे कुछ और गले के ऊपर कुछ और है ना वो महाराज बनाया घड़ा अब पेट जो है वो घड़े के पेट तरीका है हाँ इसमें भी माल मसाला वैसे ही रहता है जैसे घड़े में कोई घड़े में शराब रखता है कोई घड़े में गंगा जल रखता है कोई घड़े में आचार रखता है ऐसा, ऐसा ये घड़ा है और ये संघात है संघात है माने जोड़ के बनाया संघात का अर्थ होता है संभनन हाँ। पीट पीट के जोड़ा गया है हाँ। संघात है और संघातस्य से परार्थत्व संघात जो होता है ना वो अपने लिए नहीं होता जितनी भी जोड़ी चीज होती है वो जोड़ी हुई चीज खुद के लिए नहीं होती जोड़ी हुई चीज दूसरे के लिए होती है तो ये पति पत्नी है ना जुड़े हुए होते हैं तो ये किसके लिए होते हैं का ये बच्चा के लिए जुड़े हुए होते हैं संघात से परार्थत्वा मोटर के पुर्जे जुड़े हुए होते हैं किसके लिए कब मालिक को ढोने के लिए जुड़े हुए होते हैं आ, मकान जोड़ के बनता है कई क्यों कब मालिक के रहने के लिए बनता है जो भी चीज कई चीजों से बनती है वो दूसरे के लिए बनती है इसीलिए ये शरीर भी पंचभूतों से जोड़ के बना है तो ये जीवात्मा के लिए बना है मर्यादा ही है कि जो चीज दो से तीन से चार से जोड़ के बनती है वो खुद के लिए नहीं सेना बनती है सेना सेना के लिए नहीं बनती है सेनापति के लिए बनती है राजा के लिए बनती है उसको एक का शेष होना पड़ता है तो भाई लोकतंत्र बनता है काय के लिए वोट क्यों पड़ते हैं वो प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए बनता है। एक एक आदमी अगर अपने अपने विचार से लोकतंत्र चलाने लगे तो छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा तो ये सब है संघात और इस संघात में जो जीवात्मा है वो जात नहीं है अजात है कैसा का आकाश की तरह अजय आज है अविनाशी है घड़ा फूटने से वो फूटेगा नहीं घड़ा पैदा होने से वो पैदा हुआ नहीं घड़ा फूटने से फूटेगा नहीं घड़ा के जाने आने से वो जाएगा आएगा नहीं घड़ा का रंग और वजन उसका है नहीं घड़े को वो मेरा मानता नहीं घड़े में उसका मैं बना है नहीं वो तो जो कर्त्यव है परंतु जब घड़े पर ही नजर सीमित हो जाती है न देह में ही जब दृष्टि हो जाती है तब वैसा मालूम पड़ता है जाता वेतन निदर्शनम उपाधि के उपाधि के संबंध से ही जीवात्मा का जन्म और मरण बताया जाता है आ, गमना गमन बताया जाता है सूक्ष्म उपाधि के संबंध से स्वर्ग नरक पुनर्जन्म और स्थूल उपाधि के संबंध से स्तूल उपाधि के संबंध से गोरा और काला और मोटा और चलने वाला और फिरने वाला ये सब केवल उपाधि के संबंध से बताया जाता है असल में वो ऐसा नहीं है इसी से जो महात्मा अपने इस आत्मा को जान लेते हैं ना बहुत मजेदार है वो अपने आप को जान लेना माने फंदे से छूट जाना देवम मुच्यते सर्व पास ही जहाँ परमात्मा को आत्मा को जाना सारे फंदे टूट के गिर पड़े सब फंदों को काटने का पासों को काटने का सब पास को काटने का यही यही एक उपाय है महात्मा लोक से भो अस्त में बपु आशिता रहा नईता मम चिदुषो विशेष कुंभे विनश्यति चिर सुंभांर न ही कोपि विशेष लेश चाहे शरीर आज ही टूट जाए अथवा जब तक सूरज और चंद्रमा रहे तब तक रहे विशेषा मुझ चिदाकाश के लिए इस शरीर के रहने और न रहने का इस ब्रह्मांड के रहने और न रहने का है? कोई महत्व नहीं है कुंभे विनश्यति चिरम समवस्थित वा चाहे खड़ा फूट जाए और चाहे बहुत दिन तक रहे इससे जो कुंभांबर है जो उसमें आकाश है उसमें जन्मना मरना नहीं होता है घड़े का जन्मना मरना होता है घटाकाश का जन्मना मरना नहीं होता इसी प्रकार ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है तो वो मरते जीते हैं आत्मा मरने जीने वाला नहीं है आपने शंकर जी की बहुत सी मूर्ति देखी होंगी कांजीवरम में बालू की मूर्ति बनाई हुई है वहां जिसकी पूजा होती है ना छूने नहीं देते हैं पास नहीं जाने देते हैं वो बालू ही जमा दिया गया है बिल्कुल उसको पार्थिव लिंग बोलते हैं और श्री रंगम में आपो लिंग है केवल जल बहता रहता है बस एकावन मात्र लिंग है।, लिंग, लिंग है आप वो लिंग बोलते हैं अरुणाचलम में तिरुवन्नामल्लाई में में केवल ज्योतिर्लिंग अग्नि लिंग है वो कालहस्तीश्वर में केवल वायु लिंग है और चिदंबरम नाम का जो स्थान है ना वहां देखो एक माला है आपने चिदंबरम को देखा होगा तो उस माला के भीतर जो आकाश है ना माले से माला से गिरा हुआ है ना जो गोल गोल है ना पोल मालूम पड़ती है उसी को शिव बोलते हैं। ये जो नटराज की मूर्ति है ना ये तो उन लोगों के लिए है जो असली चिदंबर को नहीं पहचान सकते तो कहेंगे यहां तो कुछ नहीं है ये माला लटक रही है, है ना तो माला के भीतर जो चिदा चिदाकाश चिदंबर माने होता ही है चिदंबर माने चिदाकाश अंबर माने आकार, तो वो चिदंबरम है ए? तो चिदम्बरम बा जगदम्बरम बा पीताम्बरम तदिहास्तु वस्तु तो भाई वो वस्तु कैसी है निरस्त संकल्प विकल्प तलपम निरंबरम ये निरंबर है वो एक निरंबर निराकाश तो ये अपना आकाश तो चिदंबर का अर्थ क्या हुआ थे? एक आप? अब वहां जो माला के भीतर आकाश है चाहे माला फूल की हो चाहे सोने की हो, ये हो उसके भीतर जो आकाश है उस आकाश में और माला के बाहर जो आकाश है उस आकाश में क्या कोई फरक है या कोई दीवार आ गई है है ना तो जैसे माला से आकाश का और मालोपहित आकाश का मालोपाधिक आकाश का भेद बनाकर के पूजा कर लेते हैं इसी प्रकार देह से अनुपहित और देह से उपहित देव देह से अनुपहित को ईश्वर कह लेते हैं और देह से उपहित को जीव कह लेते हैं का असल में परमात्मा में ईश्वर और जीव का भेद नहीं है तो केवल उपाधि के जन्म से ही परमात्मा के जन्म की कल्पना की जाती है तो इसी बात को फिर मृत्यु के संबंध में भी घटाते हैं घटा दिशु प्रलीनशु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयते तद्व जीवाई हात्मी जैसे घड़ा फूट गया अच्छा एक और बात याद आई जैसे बताते हैं ना घड़े का उपादान मिट्टी है यह औजार का उपादान लोहा है जेवर का उपादान सोना है आभूषण का उपादान सोना है उपादान को बोलते हैं समवायी कारण समवायी कारण माने जो कार्य में विद्यमान हो कार्य में विद्यमान हो उसको समवायी कारण होता हैं तो माने कुम्हार ने तो घड़ा बनाया पर घड़े से अलग रहा हो पर मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी घड़े में अनुगत रही मरी रही लेकिन बात इसमें क्या है घड़े का उपादान मिट्टी ये नहीं समझना कि सारे संसार की मिट्टी है हाँ कुमार ने हाथ में मिट्टी लेके रूंधी हुई मिट्टी गूंधी हुई मिट्टी है ना में से जितनी मिट्टी अपने हाथ में लेके घड़ा बनाया जैसे शेर भर वजन घड़े का है तो शेर भर बनते हैं उतने नहीं उपादान है अच्छा जो छील दी है न जो अलग जो काट दी जो उसमें से तोड़ के फेंक दी वो मिट्टी घड़े की उपादान नहीं है तो देखो उपादान उपादे का विचार करो तो बहुत आनंद आया ये लोगों की प्रकृति अलग अलग होती है वो कोई सकल सूरत देख के खुश होते हैं कोई नाम सुन के खुश होते हैं कोई जस गुण सुन के खुश होते हैं कोई क्रिया दे के खुश होते हैं है ना वो तो मन अपना इस छोटी मोटी चीज में धस जाता है लग जाता है इसके साथ उसका संबंध है कोई आकृति प्रधान होते हैं कोई क्रिया प्रधान होते हैं कोई गुण प्रधान होते हैं हैं? कोई जिनका भाव बन गया कोई भाव प्रधान होते हैं लेकिन आप ये बात पक्की समझो कि ईश्वर को बनाना नहीं है आत्मा को भी बनाना नहीं है जैसे मंदिर में कहीं आप जाओ तो जाके देखा कि बहुत दिनों से कोई पूजा करने नहीं आया मंदिर में बड़ी मुश्किल से तो को खुली अब उसमें देखा तो लकड़ी लकड़ी पड़ी है कबूतर की बीज पड़ी है न चिड़ियों के घोसले से तिनके पड़े हैं शंकर जी तो कहीं है ही नहीं तो ख्याल हुआ कि शंकर जी नहीं है तो एक नर्मदा जी में से पत्थर ले आवे इस मंदिर में उसकी स्थापना कर दें। तो नहीं ऐसा नहीं करना है पहले मंदिर की सफाई करो उसमें से तिनका निकाल के फेंको कबूतर के बीट निकाल के फेलो फेंको जो गंदगी आ गई है उसमें वो अलग करो तो देखो उसमें तो शंकर जी का अर्घा है और उसमें पहले से शंकर जी की मूर्ति स्थापित है दो अब ऐसे शंकर जी की पूजा करने से बड़ा पुण्य होता है वो एक नवीन शंकर जी की स्थापना करके पूजा करना और एक जीर्ण शीर्ण पड़े हुए मंदिर में सफाई करके स्वच्छ करके और वो पहले से जो मौजूद शंकर जी हैं उनकी पूजा करना आ, अनाथ लिंगम संपूज्य कोट यज्ञ फलम लबे जिस मंदिर का कोई मालिक ना हो उस मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करो तो कोट यज्ञ का फल मिले तो ये जो मंदिर है ना देहो देवालय प्रोक्ता ये जो तुम्हारा शरीर है ये देवालय है और सजीव परम शिव ये जो जीव है ना यही परम शिव है तो इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए तो ये जो प्रतिबंधक पदार्थ अनात्म पदार्थ जो अपने साथ जुड़ गए हैं इनको हटा हटाओ। तुम घड़ा नहीं हो तुम ये हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की थैली नहीं हो इसमें जो मैं मेरा है वो नहीं हो जो इसमें तुम दृष्टा हो साक्षी हो शुद्ध हो कब वो ब्रह्म है वो शुद्ध है सोहम भावे न पूजे सोहम भाव से सोहम भाव से उसकी पूजा होती है तो घटा घटाधिशु प्रलीन घटा का सा जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश ज्यों का त्यो आकाश आकाश में लीन हुआ क्या अरे आकाश ही तो था लीन कहां से हुआ इस श्लोक का मूल श्रीमद् भागवत में है वो ये हम आधुनिक शोधकों की दृष्टि से नहीं बोलते हैं बोला क्योंकि आधुनिक सृष्टि को शोधक को बोल देगा कि गौड़ पदाचार्य के बाद है न शंकराचार्य के बाद भागवत बना तो वो तो महाराज पाश्चात्य लोगों ने आकर के जो यहाँ के इतिहास है ना निर्माण आपको आ, सुन के आश्चर्य होगा आजकल के एक इतिहास का आश्चर्य सुनाता हूं आपने ये जो राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं ना सारी दुनिया की जो संस्था है क्या बोलते विश्व संगठन है हाँ हाँ विश्व संगठन जिसको बोलते हैं उसने दुनिया का इतिहास लिखवाया है और उस इतिहास में क्या छापा गया है आपको बताना है, है? उसमें ये छापा गया है कि ऋग्वेद एक हजार बरस का है, है ना और पाकिस्तान पांच बरस का है, है ये बात उसमें छापी गई अभी तो हम लोग जिंदा हैं है, है न पाकिस्तान पांच हजार बरस से है और ऋग्वेद एक हजार बरस का है तो अब आप इतिहास की पोथी में कोई बात लिखी हो और उसको उसी तरह से मान लें नारायण तो ये ये जो है शंकराचार्य पहले और भागवत बाद में नारायण शंकराचार्य के बारे में भी हमारे मठाम नाये जो है ना मठों के जो संप्रदाय हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ अमुक संबत से अमुक संबत्त तक अमुक व्यक्ति शंकराचार्य गद्दी पर रहे श्रृंगेरी मठ की परंपरा और शारदा मठ की द्वारका की दोनों की परंपरा बिल्कुल अक्षुण चली आई है और लिखा हुआ है उनके यहाँ वो कागज मौजूद है पुराने की इस संबद्ध से इस संबद्ध तक जुधिष्ठ संबत से अमूक व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर रहे और बिल्कुल मिलता है उनके पत्र भी हैं अच्छा उनकी गद्दियों के और उनके सब सब चीज मौजूद है।, है अब बोले शंकराचार्य कब हुए तो उनके यहाँ बिल्कुल उसका एकदम मिल सकता है कि किस संबत में किस दिन कौन गद्दी पर बैठा लेकिन महाराज शोध करने वालों ने शंकराचार्य को है न एक हजार बरस तो पीछे कम से कम कर ही दिया वहां जो मिलता है उससे तो ये बीच में ये बात याद आ गई हमारे संप्रदाय परंपरा के अनुसार सुखदेव जी गुरु हैं और गौड़ पादाचार्य उनके शिष्य हैं अच्छा गौड़ पादाचार्य की इसके सिवाय जो और दो पुस्तकें हैं ईश्वर कृष्ण की कारिका पर वृत्ति और उत्तर गीता का मूल उत्तर गीता का भाष्य उत्तर गीता की टीका दोनों में उन्होंने श्रीमदभागवत का उल्लेख किया है नाम लेकर के तो इति श्रीमदभागवते बंधोमुप्त व्याख्या गुण तो में न वस्तुता इति ही श्रीमदभागवते हमारे तो सुखदेव जी पहले हुए और गौड़ पादाचार्य बाद में हुए ये हम लोगों का माने धार्मिक इतिहास है तो भागवत में श्लोक है घटे भिन्ने यथाकाश आकाश एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म पुनः जैसे घड़ा फूट जाने पर पहले की तरह आकाश आकाश ही रहता है वैसे देह का घड़ा फूट जाने पर इसमें जो चिता, चिदा चिदाकाश है ये पहले की तरह बिल्कुल चिदा चिदाकाश ही रहता है ये ये श्रीमद भागवत का श्लोक है घटा घटादेश प्रलिने सु काशादयो यथा ये गौरव जैसे घट आदि उपाधियों के प्रलीन होने पर घटाकाश आदि उपहित ज्यो के त्यों रहते हैं आकाश में ही इसी प्रकार ये जीव जो है ये उपाधि के भंग होने पर ज्यो कहते ये तो उपाधि रहने पर भी ज्यो कहते त्यों है और उपाधि के भंग होने पर भी ज्यो कहते त्यो है यथि कस्मिन घटाकाशे रजो धूमादिजुते नौ सर्वे सम प्रयुज्यन्ते तद्व जीवा सुखादि भी नारायण तो ये नारायण आपको शायद ये भी बात है कभी कोई बात कहने का मन होता है तो फिर सोचते हैं आप लोग जानते होंगे क्या दोबारा सुना सब जानते हैं आप। ये आप लोग जो नरक स्वर्ग और पुनर्जन्म के बारे में साधारण रूप से सुनते हैं वो पौराणिक विषय है वो पौराणिक और दर्शन शास्त्र में जिसको पुनर्जन्म कहते हैं जिसको नरक स्वर्ग कहते हैं वो चीज दूसरी है और पुराणों में जिस ढंग से उसका वर्णन है वो दूसरी है और वो जो संप्रदाय परंपरा से सबको पढ़ते हैं ना वो उसको जानते हैं उसका अभिप्राय जानते हैं और तो प्रत्येक पंडित ये बात फालू रहती है कि पुराण में क्या है और दर्शन में क्या है तो एक तो इतिहास लिखने वाला यदि राग द्वेष से शून्य न हो उसके मन में अपनी कोई स्थापना हो गए तो वो शुद्ध इतिहास नहीं लिख सकता हम पहले ऐसे बोलते थे गांधी जी जब जीवित थे जब ऐसे बोलते थे बोला कैसे कि गांधी जी का एक चरित्र चर्चिल से लिखवाया जाए और गांधी जी का एक चरित्र कर्पात्री जी से लिखवाया जाए और गांधी जी का एक चरित्र विनोबा से लिखवाया जाए और गांधी जी का एक चरित्र नेहरू जी से लिखवाया जाए तो आपकी क्या राय है चारों एक तरह के होंगे हैं चर्चिल तो कहता था कि गांधी जी है ना और बिल्कुल माया मायावी पुरुष है कहते हो मायावी पुरुष बताता था गांधी जी को और कर्पात्री जी महाराज कहते थे कि धर्म से बिल्कुल अज्ञा है धर्म के बारे में कोई जानते ही देखो विनोबा जी के और नेहरू जी के गुरु हैं पर विनोबा जी के गुरु हैं अध्यात्म प्रधान और नेहरू जी के गुरु हैं राजनीति प्रधान एक ही काम गांधी जी का उसकी व्याख्या विनोबा जी दूसरी करते हैं नेहरू जी दूसरी करते हैं कर्पात्री जी दूसरी करते हैं तो इतिहास लेखक कौन हो सकता है जो गांधी जी का इतिहास लिखे जब तक हृदय रागत से शून्य नहीं होगा तब तक वो सच्चा इतिहास कैसे लिख सकेगा सच्चा इतिहास लिखने के लिए जो योग्यता चाहिए ना वो योग्यता तो आनी चाहिए न हाँ। तो ये जो पुनर्जन्म और नरक और स्वर्ग है इसमें भी कहीं पौराणिक पक्ष होता है कहीं दार्शनिक पक्ष होता है तो इस बात को सब लोग नहीं समझते हैं बड़ी अद्भुत लीला है इसमें क्या सचमुच आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर नरक का अनुभव करता है क्या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर स्वर्ग का अनुभव करता है क्या पुनर्जन्म होता है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है आजकल सरकार ने राजस्थान सरकार ने एक परामोविज्ञान महाराज उसमें कहानियां इकट्ठी की जाती हैं कि कौन कहां से पैदा उ, मरा और कहा पैदा हुआ कहानियां इकट्ठे की जाती है तो वो तो पौराणिक पौराणिक दृष्टिकोण से एक जगह से दूसरी जगह जन्म होता है पौराणिक दृष्टिकोण से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर स्वर्ग नरक होता है तो दार्शनिक दृष्टि तो इसके बारे में बिल्कुल विलक्षण है पुनर्जन्म जो है ना आत्मा जहां का तहा रहते हुए ही अपनी उपाधि में ही बोला अपनी सूक्ष्म उपाधि में ही नरक बनाकर उसका भोग करती है और अपनी सूक्ष्म उपाधि में ही स्वर्ग बनाकर उसका उपभोग करती है और अपनी उपाधि में ही ब्रह्मलोक बनाकर वहाँ का सुख लेती है और ये आत्मदेव जो है वो उपाधि से संश्रुष्ट होकर के नारायण उपाधि से संश्रिष्ट होकर के नए नए ब्रह्मांडों के सृष्टा ब्रह्मा बन जाते हैं हो परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते नहीं एक काल में ही अनेक काल की सृष्टि एक देश में ही अनेक देश की सृष्टि और एक वस्तु में ही अनेक वस्तु की सृष्टि नारायण ये बहुत विलक्षण नए नए ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और आत्मा जहां का तहा ज्यो का त्यों न कहीं आना न जाना बहुत विलक्षण ढीला है तो अच्छा कल याद आवेगी तो सुनावेंगे और नहीं याद आवेगी है ना? नई याद आवेगी तो आगे बढ़ जाएंगे रजो धूमा नाव्जीवा सुख कार्य साम तत्रि आकाश से नेदो से तवज्जी सुनर्णय घटाकाश हो यथा विकारा जीव दूथा हम कोई कोई ये शंका करते हैं कि परमात्मा में जीव उत्पन्न हुआ और जीव की वस्तु होती है इसका उत्तर दिया कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती और जीव का नाश भी नहीं होता न कष्टित जायते जीव संभव विचरित है कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता उसकी उत्पत्ति है ही नहीं तदुत्तम सत्यम यत्र किंचिन न जाया सर्वोत्तम सत्य ये है कि जहां उत्पत्ति नाम की वस्तु और प्रलय नाम की वस्तु होती ही नहीं आत्मा तो ज्यो का क्यों तभी जन्म मृत्यु क्या है बोले कि इसको दृष्टांत से समझो कि जैसे आकाश पहले से मौजूद है उसमें घड़ा बन गया तो घटाकास पैदा हुआ कहा जाता है और घड़ा फूट गया तो घटाकास मिट गया कहा जाता है ये घट रूप उपाधि का जो जन्म और घट रूप उपाधि का जो नाश है इस उपाधि के जन्म नाश का ही आकाश पर आरोप करके घटाकाश की उत्पत्ति और प्रलय कहा जाता है दरअसल घटाकाश की उत्पत्ति और प्रलय नहीं है ये जो परब्रह्म है वो तो परिपूर्ण है आकाशवत और इसमें ये जीव भाव जो घटाकाशवत उत्पन्न और नष्ट मालूम पड़ता है वो असल में घट की उत्पत्ति और घट के नाश का आकाश में अध्यारोप हो जाता है वस्तुतः आकाश का जन्म और मरण जैसे नहीं है घटका ही पैदा होना और फूटना है इसी प्रकार आत्मा का भी जन्म मरण नहीं है ये तो उपाधि का ही बनना और बिगड़ना है आप तीन क्रियापद का प्रयोग करें अस्ति, भवति, करोति। है होता है और करता है तो तीनों में आपको तो कैसा अंतर मालूम पड़ता है अस्थि है परंतु उसमें कोई परिवर्तन और प्रयत्न नहीं है अस्त है और जब हवती बोलते हैं ना होता है अब एक कदम आगे बढ़ गए हो है से एक कदम आगे बढ़े तब हो क्या होता होता है इसमें परिवर्तन है माने पहली अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था प्राप्त हो रही है और जब परंतु प्रयत्न नहीं है अस्थि में न परिवर्तन है न प्रयत्न है और भगवती में परिवर्तन तो है परंतु प्रयत्न नहीं है और करोती में करोती में परिवर्तन भी है और प्रयत्न भी है तो जब हम परमात्मा के संबंध में विचार करने लगते हैं तो नैयायिक आदि जब ईश्वर का निरूपण करते हैं तो वो कहते हैं करोति। परमेश्वर जगत का निर्माण करता है निमित्त कारणवादी जो हैं, वो कहते हैं ईश्वर जगत का निर्माण करता है और श्री रामानुजाचार्य आदि जो हैं वो कहते हैं कि वो निर्माण करता नहीं भवती वो जगत के रूप में हो जाता है शंकराचार्य महाराज क्या बोलते हैं न भवती न करोती न वो होता है और न करता है न उसमें परिवर्तन है और न प्रयत्न है सब बोले अस्ति वो तो सन्मात्र है कि सन्मात्र है तो उसमें ये सृष्टि कहां से आई बोले सृष्टि जो है ये तो जब हम अपने को परिच्छिन मान करके है ना देह द्वारा उसको देखने की कोशिश करते हैं ना है। जब स्वयं परिच्छि हो जाते हैं तब परिच्छिन्न दिखता है जितनी छोटी बड़ी दूरबीन होती है उसके अनुसार थोड़ी दूर या अधिक दूर दिखाई पड़ता है यदि ये देह रूप दूरबीन को छोड़ करके इस फुर्दबीन को देह छोड़ करके देखें तो न रे का उसमें न प्रयत्न है न परिवर्तन है केवल औपाधिक परिवर्तन और प्रयत्न ही उसके ऊपर आरोपित हुए हैं और उसकी अखंड दृष्टि में उपाधि भी नहीं है और परिवर्तन भी नहीं है प्रयत्न भी नहीं है इसलिए वो ज्यो का त्यो है बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए केवल भात शब्द का प्रयोग किया जा सकता है हाथी माने मालूम पड़ती हैं तो बोले बनाई जाती हैं बनाया जाना आरंभवाद है और होना परिणामवाद है और है में भाषना ये विवर्तवाद है है ना कोई चीज बनाई गई हो कण कण जोड़ के कंकड़ चुन चुनी महल बनाया ये क्या हुआ कहीं आरम्भवाद हुआ अणु अणु चुन करके है ना परमाणु परमाणु चुन के अणु बनाया और अणु अणु चुन के कण बनाया और कण से सारी सृष्टि बनी है ना जिसका नाम हुआ और आरम्भवाद स्वयं प्रकृति सृष्टि बन गई या स्वयं ईश्वर सृष्टि बन गया या स्वयं विज्ञान सृष्टि बन गया या स्वयं शून्य सृष्टि बन गया इसके इतने भेद हैं ईश्वर परिणामवाद प्रकृति परिणाम बाद चित्त परिणाम बाद, बाद और शून्य परिणाम बाद उसको ब्रह्म परिणाम बोलते हैं ईश्वर परिणाम को ही ब्रह्म परिणाम बोलते हैं माने होना तो एक वस्तु ज्यो की त्यों बनी भी रहे और हो भी जाए जिसमें तो ईश्वर और ब्रह्म की नित्यता का ही व्याघात है शून्य के शून्यत्व का ही लोप है एं? पूर्व विज्ञान की सिद्धि नहीं होगी अनंतर विज्ञान के समय तो नारायण कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि होना भी नहीं है कब तब होना मालूम पड़ता है बनाना मालूम पड़ता है, है, है, है तो किसमें मालूम पड़ता है कि जिसमें मालूम पड़ता है वो अस्थि है न तो वो भी अस्थि रूप से भास रहा है कि किसको भास रहा है आत्मा को भास रहा है तो अपने सिवाय दूसरी जितनी चीजें हैं उनके बारे में कभी अस्थि और कभी नास्ति होता है परंतु अपने बारे में कभी नास्ति नहीं हो सकता अस्थि भी न होवे परंतु कभी नास्ति नहीं हो सकता अपने बारे में ये अनुभव की प्रणाली है इसलिए अनुभव की दृष्टि से जो लोग सृष्टि के मूल का अनुसंधान करते हैं उनके लिए मैंने ये अस्ति अस्ति भवति करोति है जो बात बताई ना ये ऐसे ही है हो जैसे कोई वेदांत है ना वेदांत की कहानी होए ये संस्कृत के जानने वालों के लिए